देवी भागवत तीसरा स्कंध प्राचीन समय की बात है एक निर्धन वैश्य था वह महान दुखी था राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे वैश्य भी कुछ खा लेता था भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता था जो बड़ी कठिनता से कुटुम्ब का भरण पोषण चलता था उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था उसकी इंद्रियां शांत थी वह बड़ा सदाचारी था कभी झूठ नहीं बोलता था उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था वह सदा धैर्य से काम लेता मन में अहंकार और डाह नहीं आने देता था देवताओं पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब स्वयं कुछ भोजन करता था यह उस व्यस्त्य के प्रतिदिन का नियम था जो उसका समय व्यतीत हो रहा था उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे व्यस्त्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा सुशील ने कहा ब्राह्मण देवता तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चयपूर्वक कैसे दूर हो सकती है मानद मुझे धन की इच्छा नहीं है मैं खूब संपन्न हो जाऊं, यह नहीं चाहता दिजवर तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुम्ब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझमें आ जाए मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए मैंने उन्हें त्याग दिया है पता अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है परंतु धन के अभाव में मैं कल ही क्या सकता हूँ मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है मेरे पास धन है नहीं मैं क्या करूँ रिजवर इसी से मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है दयानिधे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है विप्र अब तुम तप दान व्रत मंत्र एवं जब कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता महाभाग तुम्हारी कृपा से सब मेरा परिवार सुखी हो जाए ऐतअर्थ सोच समझ कोई उपाय बताइए ब्यास जी कहते हैं राजेंद्र इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने वैश्य से कहा वैश्यवर तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा वेद का पारायण भगवती के मंत्र का जप और होमारी सभी कार्य होते हैं किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा वैसे जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है इस परम्परा सुखदाई व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं इस व्रत के सर्वदा पालन एवं करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे उन्हें सीता का वियोग हो गया था उस समय किसकंधा में उन्होंने यह किया था उस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की तब उन्हें जनकनंद सीता प्राप्त हुई उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए राजकुमार मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हुई विविजन को उन्होंने लंका का राजा बनाया इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंटक राज्य भोगा वैश्वर अमित तेजस्वी भगवान श्रीराम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से ही सुलभ हुई थी याद कहते हैं राजन ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया साथ ही साथ बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उसने दीक्षा दे दी फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया अनेकों प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित करके उनसे उसने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की नौ वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा नौवे वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृतिक -कृत कर दिया